आयतरे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की बारहवीं कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं इस कंडिका के मूल मूल का विचार हो चुका है भाष्य में विचार प्रारंभ होना है कार्यक्रम संघात तो का निर्माण हुआ देवता भी तणों के गोलकों में कर्णों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में अवस्थित हो गई फिर परमेश्वर ने इन सब सबका लोकाधिकार निर्माण करने के बाद ईक्षण किया कि ये कार्यक्रम संगात मेरे बिना कैसे रह पाएगा क्योंकि ये मेरे में अध्यस्थ है माया से कल्पित है ना और कल्पित का अस्तित्व बिना अधिष्ठान के नहीं होता और इसके अवभाषक के बिना सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए परमेश्वर ने इस कार्यक्रम संघात में एक तो कार्यक्रम संघात के अस्तित्व की सिद्धि के लिए और दूसरा आत्मस्वरूप बोध के लिए प्रवेश प्रवेश कर कर दिया, प्रवेश करने का निश्चय कर लिया और प्रवेश करने का निश्चय करके फिर यह विचार किया कि शरीर में प्रवेश के साधनभूत दो द्वार हैं प्रपद और मूर्धा इनमें से प्रपद से तो प्राण पहले से ही प्रविष्ट है और उसी प्राण के द्वार से प्राण के स्वामी मेरा प्रवेश करना इस शरीर में अनुचित है इसलिए परमेश्वर ने निश्चय कर लिया कि द्वितीय मार्ग से यानी मूर्धा नामक मार्ग से प्रवेश इस शरीर में करने का यह सब चर्चा ग्यारह तथा बारहवीं कारिका में पूर्वाध में ग्यारहवीं कंडिका के हुई ग्यारहवीं कंडिका बारहवीं कंडिका के पूर्वाध की पहले व्याख्या करते हुए प्रथम वाक्य की भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि एवं तो एवं तो का अर्थ करते हैं टीकाकार इस प्रकार का परियालोचन करके न तावत भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृत प्रवेश मार्गे न प्रपदाभ्याम अपद्य तो न का अन्वय प्रपद्य के साथ है तो इस प्रकार पर्यालोचन करके परमेश्वर ने यह निश्चय कर लिया कि मेरे सेवक स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में इस शरीर में प्रविष्ट हुए मेरे संपूर्ण प्रयोजन के हेतुहुत व्यापारों का निवर्तक निर्वर्तक के रूप में प्रविष्ट हुए प्राण का प्रवेश के लिए जो मार्ग बताया गया था उसी मार्ग से मैं प्रविष्ट नहीं होऊंगा प्रपदाभ्याम अधः है कि अंत है तो दोनों अंत है तो अंदर प्रवेश नहीं कर अंदर नहीं जाऊंगा ये अर्थ निकलेगा पदगतो धातु होता है ना और अधः है तो ये प्रपद तो मूर्धा की अपेक्षा नीचे है ना तो नीचे से जाना उचित नहीं है ये निश्चय कर लिया न तावत का अवतरण है टीका में भृत प्र स्वामिनः प्रवेशो इति अन्चित अनेक मार्गे न प्रवेश निश्चित तो सेवक स्थानीय जो प्राण उसने जिस मार्ग से प्रवेश किया उसी मार्ग से स्वामी स्थानीय मेरा प्रवेश उचित नहीं है ऐसा निश्चय करके अनेन मार्गे न प्रवेश निश्चितवान इसमें अने शब्द से लेना मूर्धा रूप मार्ग जो परिशिष्ट मार्ग है उसी से प्रवेश का निश्चय कर लिया परमेश्वर ने ये न तावत इत्यादि से कहा गया तो किमतर ही तो प्राण के मार्ग से प्रवेश नहीं करूंगा ये निश्चय कर लिया तो फिर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे तो आगे कहते हैं कि पारिशेषात अस्मूर्धान विदार्य इति ये भाष्य में है तो उस मार्ग से प्रवेश न करके परिशेष न्याय से बचा हुआ जो द्वितीय मार्ग है मूर्धा रूप इसी का विदारण करके मूर्धानम विदार्य प्रपद्येयम तो पारीशेषाद अस्य मूर्धानम विदार्य इसमें अस्य पद जो है सर्वनाम ये पिंड का परामर्शक है तो पिंड स्थानीय जो शरीर इस शरीर के मूर्धा का भेदन करके शरीर के अंदर में प्रवेश प्रवेश रू इति लोके इव ईक्षित्य इसका अवतरण है लोके इव इक्षित कार्य का अलक्ष पहले अश्य शब्द से ग्राह्य अर्थ बताया पिंडस्य प्रपद्येयम ये जो परस्मै पर प्रयोग किया उसके विषय में प्रपद्ययम इस क्रियापद के बाद में निश्चित्य इन दो पदों का अध्याय करना ये निश्चित्य इति निश्चित्य तो मैं मूर्धा, से, मूर्धा का भेदन करके प्रवेश करूं ये निश्चय करके ये अर्थ निकलेगा और लोक इव इत्यादि का अवतरण है टीका में कि एवं एवंअपेक्षित उक्त स एतम इत्यादि वाक्य व्याचेव तो इस वाक्य से प्रारंभ करके मूल कंडिका का व्याख्यान भाष्यकार कर रहे हैं उससे पहले तक तो व्याख्यान के लिए अपेक्षित अर्थ का कथन हुआ है तो एव अपेक्षित उत्वा स इव इत्यादि तो भाष्य में है कि इति लोके इव तो लोक में जैसे कर्ता ईक्षण Uh, करता ईक्षण करता और फिर जो इक्षित अर्थ है यानी निश्चित अर्थ है उसी के अनुसार कार्य करता है अपने निश्चय को साकार करने के लिए तो ईक्षित शब्द विषय विशे का विशेषण बनेगा ईक्षित यानी निश्चितम करोति तत्शील इस अर्थ में ईक्षिती शब्द बनाया ना उष्णम भूंगते तत्शील के अनुसार करोति ईक्षित करोल तो इति लोके इव हितकारी तो लोक में जैसा ईक्षण करने वाला एक अपने निश्चित अर्थ का निश्चित अर्थ को ही संपन्न करना जिसका सील है स्वभाव है ऐसा व्यक्ति करता है ऐसे परमेश्वर का भी अपने पहले निश्चय कर लेते हैं और निश्चित अर्थ का पर्यालोचित अर्थ का ही सर्जन करते हैं इस अभिप्राय से कहते हैं कि स यानी सृष्टा ईश्वर धीमान मूर्ध केवसान मूर्धा कार्त कर दिया केश विभाग अवसान तो केशों के शीर के केशों का जहां पर विभाग हो रहा है जहा तीनों एक साथ मिलते हुए दिखते हैं वो स्थान मूर्धा का तो विदार्य कृत्वा द्वारा मार्गेण कार्य कर प्राप्यत प्रशा मूर्धा को छिद्र करके इस कार्यक्रम संघात मेंूप द्वार से प्रवेश कर लिया परमेश्वर ने <coughs> ये तया द्वारा प्राप्त यहां तक के वाक्य की ये व्याख्या है थोड़ी सी टीका है अनुय बताते हैं टीकाकार कि एवं ईक्षिता मूर्धानम विदार्य इति निश्चित्य ईमम संघातम घातम इति अन्वय इस भाष्यवाक्य का अन्वय इस प्रकार करना कि पहले पर्यालोचन किया फिर इस शरीर का अंगूत जो मूर्धा नामक द्वार है उसका विदारण करके इसके अंदर मैं प्रवेश करूं यह निश्चय किया और निश्चय के अनुसार इस संघात में प्रवेश कर लिया अब शेयम ही प्रसिद्धा द्वाह इत्यादि जो वाक्य है <coughs> इसका अवतरण है टीका में ननु नव वै पुरुषे द्वारा प्राणा सप्तव शीर्षण्य प्राणा नवद्वारे पुरे देहि द्वार प्रसिद्ध न तो मूर्धन दरूर्धन इति इति आशंक्य प्रत्यक्षतः तयोर्धुमायन शंक्य प्रसिद्धेर नैवम इति वक्तुम सेसा इति वाक्यम तद व्याचे इति तो अवतरण टीका का अर्थ ध्यान में आया ना हम आया कि नहीं क्या हुआ तो एक बार पढ़ने से आ जाएगा तो नु नव मूर्धन्य प्राणा प्राण दवांचौ नवद्वारे पुरे इत्यादि प्रसिद्धम् नतु मूर्धनि द्वारांतरम् इति द्वार्य प्रत्यक्षत इति श्रुतितस्य तस्य द्वारस्य तोर्धम अमृतमेतीुत प्रसिद्धे नक्त सयसा वाक्य में आशंक्य समझ में आ। तो आशंक्य तक क्या कह रहे हैं कि ये इस शरीर में नव द्वार ही प्रसिद्ध है नव वुरुषे प्राणा तो यहां पुरुष ही एक की मात्रा हुई ना सप्तमी होना चाहिए एक एकार की मात्रा तो नव वे पुरुषे द्वारा प्राणा तो इस कार्यक्रम संघात में पुरुष यानी कार्य शरीर तो शरीर में नौ द्वार ही नौ ही प्राण है प्राण यानी इंद्रिया वो नौ इंद्रिया कौन है तो कहते हैं सप्त व शीर्षन्य सात शीर्षन्य इंद्रिया और ये, ये इंद्रिय का वाचक जो प्राण शब्द है उसे उपलक्षित लीजिए उनके गोलक तो इंद्रियों के गोलक नौ प्रसिद्ध हैं, सात तो शीर्षन्य हैं, और शीर्षन्य प्राणा और दौ तो शीर्षन्य सात हैं, एक मुख दो नासिकापूट दो नेत्र और दो कर्ण ये छह और एक साथ ये प्रसिद्ध है और मल मलमूत्र विसर्जन के लिए दो द्वार तो दो अवांशो इस प्रकार ये प्रसिद्ध हैं। नवद्वारे पूरे देहि इत्यादि सु द्वार नवकम प्रसिद्धम्, तो नव नवद्वार पूरे वाक्य में भी द्वार नवक ही प्रसिद्ध है द्वार नवक का मतलब नौ द्वारों का समूह द्वार नवक कहलाता है नौ द्वार ही प्रसिद्ध है नतु मूर्धनि मूर्धनी द्वारातरम तो मूर्ध या तो ये प्रथमांत होता न तो मूर्धा द्वारांतरम तो सप्तमी है इसलिए इधर तो प्रत्यय होता तो अच्छा होता यानी मूर्धा में द्वारांतरत्व प्रसिद्ध जो नौ द्वार है उन नौ द्वारों से अतिरिक्त द्वारत्व ये द्वारांतर शब्द से लेना है अतिरिक्त द्वार दूसरा द्वार तो मूर्धा में दूसरा द्वार प्रसिद्ध नहीं है का मतलब द्वारातरत् तो प्रसिद्ध नहीं है तब तो ये कहती ना श्रुति की शीर्षन्य सप्त कहने की जगह अष्ट अष्ट वही शीर्षन्य प्राणा लेकिन साथ ही कहे हैं और इसलिए द्वारातरत्व तो जो है मूर्धा में अप्रसिद्ध दिख रहा है प्रसिद्ध नहीं है इस प्रकार की आशंका करके फिर इसका उत्तर देने के लिए मूल में सैसा विद्रितर नाम द्वाह ये वाक्य है उसकी व्याख्या है भाष्य में सेयम प्रसिद्धा इत्यादि इसका प्रसिदा लिखते हैं इस शंका के उत्तर के रूप में ये जो शंका हुई इसी का उत्तर इत्यादि द्वितीय वाक्य है मूल में इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्षत तयोर्धम अमृतत्व इति श्रुति तस् द्वारस्य प्रसिद्धेर। तो तस्य द्वारस्य प्रसिद्धे और श्रुति तस्य तस्य द्वारस्य प्रसिद्धे, तो कहते प्रत्यक्ष तथा श्रुति से मूर्धा में द्वारत्व प्रसिद्ध है। मूर्धा रूप द्वार की प्रसिद्धि है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से भी और श्रुति से भी इसे दिखाने के लिए बताने के लिए इति वाक्यम ये वाक्य है तदव्या चे और उस वाक्य की व्याख्या सेयम इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं अप्रत्यक्ष से कैसे प्रत्यक्ष से भी कैसे प्रसिद्धि है और श्रुति में से कौन से श्रुति से प्रसिद्धि है मूर्धा में द्वारत्व की इसके लिए वो टीका में श्रुति बताई तयोर्धमायन अमृतत्व में थी यानी एक हृदय संबंधी नाडिया बताई गई थी उसमें से प्रधान जो एक नाड़ी है सुसुमना नाम की उस सुसुमना नाडी से ऊर्धम आयन ऊपर का मतलब मूर्धा देश के ओर आ करके फिर वहां से निकल जाता है जहां से प्रवेश किया था वहीं से निकल जाएगा यह श्रुति बताती है और वहां से निकलने से होता क्या है तो ऊर्ध्वम आयन में क्षेत्रीय प्रत्यय हेतु अर्थ में है मूर्धा से उद्गमन करना उत्क्रमण करना हेतु है किसका हेतु है अमृतत्व प्राप्ति का तो अमृतत्व यानी अमृतत्व प्राप्त होती ब्रह्म लोक जाता है इस श्रुति से मूर्धा में द्वारत्व की प्रसिद्धि है इसे बताने वाला सहसा ये वाक्य है और इसके व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए सा, यम ही द्वा सा का अर्थ कर दिया प्रसिद्धा द्वा द्वा यानी द्वार रेफांत शब्द है ना तो प्रथमा के एक वचन में द्वा बना स्त्रीलिंग है इसलिए सा ये सा, ये साम में भी स्त्रीलिंग हुआ ना, तो सा ही का अर्थ कर दिया प्रसिद्धा द्वा तो इसकी प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि दिखाने के लिए ये बताते हैं कि मूर्धनी तैलादि धारण काले तद रसादि संवेदनात् तो। यदि मूर्धा नामक द्वार न होता तो मूर्धा में तेल कुछ समय तक धारण करके रख लो तो मूर्धा मु, में जो छिद्र है वही तो द्वार है उससे वह तेल अंदर प्रवेश करता है रसन इंद्रिय तक पहुंचता है और उस तेल का स्वाद सरसों का है कि नारियल का है या लवंग का है या इलायची का है वो अनुभव में आता है मुंह में डालने से तो आएगा ही लेकिन यहां पर भी कुछ समय तक तेल को रखते हैं और वो अंदर प्रवेश करता है तो मूर्धा द्वार से ही वो प्रवेश करता है तेल भी और फिर उसका स्वाद पता चलता है तो रस उस तेल का रसानुभव यह तो प्रत्यक्ष है ना रसन इंद्रिय है प्रत्यक्ष प्रमाण और उससे जिसका ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा विषय प्रत्यक्ष और ज्ञान हुआ उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा और इंद्रिय को भी प्रत्यक्ष तो ये प्रत्यक्षतः प्रसिद्धि बताई कि मूर्धन तैलादी धारण काले रसादी संवेदना इसका उत्तरण है टीका में कि इति पदाभ्याम दर्शयति प्रत्यक्षत इति से पदाभ्या दर्शयती मूर्ध्नीति साइसरोनाम से प्रत्यक्षत मूर्धा में द्वारत्व की प्रसिद्धि बताई जा रही है कि मूर्धनी तैलादि धारण काले तद रसादी संवेदना तो संवेदन है ज्ञान अनुभव और तदरसादी में तत्का तद अर्थ है तैलादि आदि शब्द से घी ले लो जो कुछ भी ले लो यहां पर रखा हुआ उसका स्वाद आता है फिर स्वाद तो रसन इंद्रिय तक पहुंचेगा तब ना आएगा थोड़ी ठीका है एक वाक्य इसको देखिए मूर्धनी चिरम वृक्ष तैलादि धारण काले तिकतादि तदरसंवेदनम दृश्यते इति प्रसिद्धा तो सात्यक्षत तैलादि इसमें विषवृक्ष शब्द से टिप्पणी में टिप्पणी कहते हैं अर्क आदि वृक्षों को लेना अर्क किसको कहते हैं ये जो आंख आंख कहते हैं ना जिसका दूध निकलता आख, है आखा हा इसे अर्क कहते हैं और वो है उसके दो चार पत्ते खा ले तो आदमी चला जाए ऐसा हो सकता है विषवृक्ष माना जाता है इसलिए कहीं कहीं देहातों में पैर में काटा चुभ जाता है जंगलों में तो उसका दूध उसको पकाने के लिए अंदर डालते हैं थोड़े दिन में थोड़े देर में उसे पक करके काटा बाहर निकल आता है तो मतलब मांस को कुछ मुलायम कर देता है गला देता है उस दूध में कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांस को गला देता है जो ठोस होते हैं और अव अवय संयोग मांस का उसे शिथिल कर देता है ये तो गला ना है जैसे ईटों को भी धीरे धीरे पानी में रखी हुई रखी जाए तो ठोस ईटे भी धीरे धीरे धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है न अवय का जो संयोग है ठोस वो शिथिल हो जाता है तो उसका तेल भी निकलता है किस वो तेल पत्तों से नहीं निकलेगा वो निकलेगा उसके बीज आते हैं लेकिन कुछ कुछ आयुर्वेद में तो फूल में जो अंदर का एक भाग होता है ना उसको खिलाते भी है फूल का रोज दो चार खाने से कहते हैं आरोग्य ठीक रहता है लेकिन ऐसा नहीं वो कुछ एक ही वो पराकंद ऐसा होता है अंदर लंबा सा वो सब पूरा का पूरा फूल नहीं खाया जाता और जब वो जाता है फल लग जाता है उस पर फल के अंदर बीज निकलते हैं तो इलायची का जैसे तेल निकलता है ऐसे अर्क के बीजों का भी तेल निकलता है वो तेल भी मूर्धा में डालेंगे यदि तो उसका भी स्वाद आता है जो जिस प्रकार का रस होगा उसका तिक्त सरसों का घी का या नारियल के तेल का जैसे स्वाद होगा ऐसे इसका भी अपना कोई स्वाद विशेष रहेगा वो स्वाद आता है इसलिए कहते हैं विषवृक्ष तैलादि धारण काले और वो तेल किसी रोग की चिकित्सा के लिए वैध रखते होंगे मूर्धा में कुछ समय के लिए तो विषवृक्ष तैलादि धारण काले तिक्तादि रस संवेदनम दृश्यते उसका तिक्त रस होता है तिक्त यानी कड़वा जैसा मिर्च का होता है ऐसा इति सा द्वाह प्रत्यक्षतः प्रसिद्ध इत इस प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रमाण से मूर्धा में द्वारत्व प्रसिद्ध है अब केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से मात्र द्वारत्व की प्रसिद्धि नहीं है अबितु इसमें द्वारत्व की प्रसिद्धि इससे भी है श्रुति से भी इसे कहते हैं न केवलम टीका में ही विदृति इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि न कवल द्वा प्रत्यक्षत एव प्रसिद्ध किंतु तस्तीदृति तो प्रत्यक्षत न प्रसिद्धि तो द्वारह कौन सी विभक्ति है हम्म तो न केवलम द्वारह प्रत्यक्षतः एवं प्रसिद्धि का मतलब मूर्धा रूप द्वार की प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्धि नहीं है अकेले अपितु मूर्धा नामक द्वार का जो विद्वितीय नाम है योगिक इस नाम के द्वारा भी इसमें द्वार तो है इस अभिप्राय से लिखा कि किंतु इति नामना अपि प्रसिद्धि विदृति इस नाम से भी तस् द्वारह प्रसिद्धि तरव नाम का परामर्शक है द्वार का। तो भाष्य में है विद्रितर विदारी तत्वात विदृति विदृति शब्द की उत्पत्ति बताई पहला जो विद्रृति शब्द है वो प्रतीक के रूप में मूल का ग्रहण है व्याख्यान के लिए और विदारी तत्वात विदृति ये है विग्रह वाक्य विदारी तत्वात या उसका छेदन करने से विदारित करने से विद धातु है, विग हैं और दृधातु हैं छेदन करने अर्थ में विदारित बन जाता है तो विदारित्वाद का अर्थ निकलेगा भिन्नवाद उसको भिन्न करने से छिन्न करने से क्या हुआ कि विद्रितर नाम प्रसिद्धा द्वार तो विद्रीति नामक प्रसिद्ध ये द्वार है तो विद्रित विदारी तत्वात्ति विदारी धातु बना है अंतर्भावित नियर्थ है क्या नाम नीच प्रत्यय करके द्री धातु से नीच प्रत्यय करके दारी धातु बना वि उपसर्ग है तो विदारी तत्व अविदारी से त्रत्य होकर विदारी तत्व बन गया है का मतलब विदारण का विषय होने से विदारण का अर्थ है भेदन छेदन तो छिन्न करने से किसके द्वारा छिन्न किया गया ईश्वर के द्वारा किस लिए प्रवेश करने के लिए इसी का भेदन करके ईश्वर अंदर गए ना इसलिए विदारी तत्वात यानी भेदी तत्वात विद्रित इस नाम से भी इसमें द्वारत्व की प्रसिद्धि है ये यहां पर कहा गया अब थोड़ी टीका है टीका को देखिए अनेक ईश्वरे स्व प्रवेश असधारणतया विदारित नृत्यस्थनीयचुरादि प्रवेशद्वार सह वैपुरुषे प्राण इत्याद्रुतिषु इति उत तो ये बताया गया कि ईश्वर ने विशेष रूप से अपने इस शरीर में प्रवेश के लिए मूर्धा का विदारण करके द्वार इसको बनाया शरीर में प्रवेश का इसलिए क्या होगा कि ईश्वर के सेवक स्थानीय जो बाकी चक्षरादि नव है इन नौ के साथ ईश्वर के द्वार की गिनती नहीं है इसीलिए गिनती नहीं है उसको गुप्त रखा है तो ये लिखा कि अने न ईश्वरी न स्वप्रवेशार्थम असाधारणतया अपने प्रवेश के लिए असाधारण द्वार के रूप में इसका उपयोग किया है विदारी तत्वाने उसको भेदन करके उपयोग किया है इसलिए न श्रोत प्रसिद्धि न भृत स्थानीय चक्षुरादि प्रवेश द्वारे सह नव वय पुरुषे प्राणा इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिसु परिगणितम तो पहले जो एक श्रुति बताई थी उस श्रुति में इसका इसका द्वार के रूप में गणना नहीं है गिनती नहीं है इसकी आगे हैं इत्यादि वाक्य भाष्य में इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की स्रोत प्रसिद्धि वक्तुम इति नानंदनमानंदनम इति तत्र एतद एव क्या, स्रोत तद एतन इति तत्र तत्र एव एव ोत्र न वक्त इति त्रेतनांदनमी इति कृत्वा कृत्ता व्याचे इति तो इतराणी इत्यादि वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने कहा कि प्रसिद्धिम है ना स्रोत हाँ, प्रसिद्धिम वक्तुम तो अभी तक तो प्रत्यक्ष प्रसिद्धि और यौगिक शब्द से नाम से प्रसिद्धि मूर्धा में द्वारत्व की बताई गई मूर्धार नामक एक द्वार है ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्रसिद्ध है और उसके नाम के व्याख्यान से भी प्रसिद्ध है ये बता करके स्रोत प्रसिद्धि भी मूर्धा में द्वारत्व की दिखाने के लिए मूल में तद एतन्नंदनम तदेतन्नांदन ये वाक्य हैं हैं इसे कहते हैं, इतरानी इतरानी इत्यादि वाक्य से भगवान कि इतरानी तु श्रोत, द्वारानी स्थानीय साधारण न मगत्मं न, न, न समृद्धिनी नानंद हेतु नी तो ये कहते हैं बाकी जो श्रोत्रादि द्वार हैं ये आनंद के हेतु नहीं है क्यों इसलिए कि स्रोत्रादि से जो उत्क्रमण करते हैं वे चले जाते हैं दिशादि लोकों में स्रोत्रादि के अधिष्ठात्री देवताओं के लोक में इसलिए क्या होगा कि वहां की अपेक्षा संसार में तो सर्वोत्कृष्ट लोक तो ब्रह्मलोक है ना वहां नहीं पहुंचेंगे और ये इनमें प्रवेश कर लिया है नवकरों ने ईश्वर के स्रोत्रादि इंद्रिया तो भृत्य स्थानीय श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रवेश द्वार होने से इनकी मरम्मत भी ठीक ठाक सड़कों की होती नहीं है आम पब्लिक के लेकिन जहां नेताओं का आना जाना है विशिष्ट लोगों का वहां पर सड़कें वगैरह भी व्यवस्थित रहती है कि ऐसे ईश्वर जहां से प्रवेश करते हैं जहां से निकलते हैं उस मार्ग से प्रवेश निकलना भी प्रवेश करना भी सुखा होता है सुख संपादक होता है इस दृष्टि से कहते हैं कि भृत्य के मार्ग स्थानीय जो ये स्रोत्रादि है ये आनंद के हेतु नहीं है न समृद्धिनी की व्याख्या है न आनंद हेतुनी और ईदंतु द्वारम और ये जो मूर्धा नामक द्वार है ये तो स्वामी का द्वार है तो परमेश्वर से वेवल तो केवल परमेश्वर का द्वार होने से तद ये तद नांदनम नांदनम की व्युत्पत्ति है स्वार्थ में अन हो करके नंदनम एव नान नांदनम तो नंदनम कहा जाता है आनंद के हेतु को नंदती आने नंदती आने इति नंदनम ऐसे करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यांत नंदन शब्द बनेगा और स्वार्थ में अन्न करने पर नंदनम बनेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा आनंद हेतु का मतलब समृद्ध द्वार है यह जो समृद्ध द्वार होता है वो आनंद का हेतु होता है इति दैर्घ्यम छांदसम अच्छा दीर्घ जो हुआ है वो छांदस है स्वार्थ में अन करो या तो लोक में जब नंदनम होगा तो स्वार्थ में अन और यहाँ पर दीर्घ छस है न में आ छांदस है नहीं तो नंदनम होता तो नंदती अने नरेण ग्वा परस्वीन ब्रह्मणी तो जिस मार्ग से उत्क्रमण करके उत्क्रांता पुरुष जीव परब्रह्म के साथ आनंदित होता है परब्रह्म ब्रह्म का स्वायुज्य प्राप्त करके ऐक्य प्राप्त करके थोड़ी सी टीका है लेकिन थोड़ी का मतलब चार पांच पृष्ठ तक तो हुआ दो दो पंक्ति इसको पढ़ लो समृद्धिनी का अर्थ करते हैं सम्यक रिद्धि ही आनंदो येसु तानी इति विग्रह समृद्धि का यह विग्रह होगा कि सम्यक आनंद जिन मार्गों में है उन मार्गों को कहा जाएगा समृद्ध और हेतु शब्दम भाव प्रति इति इति हेतुनी मार्ग शब्द ये जो द्वार शब्द है ना स्रोत्रादि द्वाराणी इसका विशेषण है समृद्धिनी तो ये नपुंसकलिंग कैसे हुआ द्वार शब्द तो या तो होता है स्त्रीलिंग या तो रेफांत होगा तो स्त्रीलिंग नहीं तो आपका पु, पुलिंग तो इसमें जो है समृद्धिनी में नपुंसकलिंग हुआ है इसलिए कि स्रोत्रादिनी का विशेषण है स्रोत्रादि द्वारा नी का तो उसकी उपपत्ति बताते हुए कहते हैं कि हेतु शब्दम भाव प्रधानम हेतु शब्द पुलिंग है द्वार शब्द नहीं द्वार शब्द तो न पुंसक है तो उसमें हेतु हे न न आनंद हेतुनी यहां पर हेतु में नपुंसक लिंग जो हुआ वह अनुचित है होना चाहिए था पुलिंग तो उस नपुंसक लिंग का उपपादन करने के लिए ये कहते हैं कि हेतु शब्दम भाव प्रधानम तो हेतु शब्द को भाव प्रधान समझना यानी हेतुत्व तो अर्थ में समझना भाव प्रधान समझने का अर्थ है और हेतुत्व तो शब्द तो तीनों लिंगों में होता है फिर, और स्वीकृत और विग्रह करना उसका बहुरी समास का बहुरी समास समझना किस में आनंद हेतु में तो उसका विग्रह बताते हैं आनंदम प्रति हेतुत्व यशा ये, ये बहुवरी सम का विग्रह है बहुरी बहुवीना हेतुनी इति नपुंसक द्रष्ट्य तो नपुंसक समझ लेना चाहिए बहुवरी समास करके क्योंकि द्वारानी का विशेषण है द्वारानी नपुंसक है आगे है नंदती अने द्वार गत्वा इति ये मूल में है इसके इसके विषय में कहते टीकाकार कि अने तया ऊर्धम आयन अमृतत्व इति श्रुतो प्रसिद्धिर्दर्शिता नंदति अने द्वारण गत्वा ऐसा विग्रह नंदन शब्द का करके ये बताया गया कि तयोर्धुमायन अमृतत्वमेती ये जो श्रुति है इसमें मूर्धा में द्वारत्व प्रसिद्ध है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं